सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनका सुनने को मिलता है जब साठ सत्तर साल हो जाता है तो आदमी के जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव संजोय होता है वहीं तो आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ भगवान सिंह जी हैं और उनका उम्र सत्यत्तर साल है सेवनटी रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं उनके बारे में उन्हीं से जानेंगे तो आप सभी की तरफ से भगवान सिंह का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मेरा नाम भगवान सिंह मैं देहरादून में पैदा हुआ हूं और मेरा जन्म 1940 में हुआ है अच्छा मेरे पिताजी का नाम दिल बहादुर मेरी माँ पार्वती देवी ये मेरे जन्म के सत्तर साल के बीच बीच में गुजर गए अच्छा इतने आ, समय तक थे वो थे अच्छा और उनके छतरछाया में मैं, मैं पढ़ा पला बड़ा हुआ गरीबी के दिन थे इसलिए ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था मैंने उन्नीस सौ उनसठ में फिफ्टी नाइन में दसवीं पास किया उस समय मेरी उम्र मुश्किल से सत्रह अठारह साल की थी नौकरी कहीं मिलता नहीं था नहीं। तो मैं आर्मी में भर्ती हुआ अच्छा आर्मी में चले गए पहले <laughs> छः सात साल आर्मी में होने के बाद मुझे घर में माँ बीमार होने के कारण वापस आना पड़ा मैंने उन्नीस और 65 की लड़ाई लड़ी है उसके बाद वापस आने के बाद मैं सिविल में नौकरी करने लगा अच्छा अच्छा अच्छा मैं सर्वे ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क लगा वहीं वही नौकरी करते करते मैं पढ़ाई करने लगा मैंने अपने जीवन का इंटर पास किया ग्रेजुएशन किया पोस्ट ग्रेजुएशन किया काम <laughs> करते हुए काम करते हुए अच्छा अच्छा, अच्छा। इस प्रकार पढ़ाई करता रहा प्रमोशन लेता रहा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप काम करते हुए पढ़ाई करते रहे ये बहुत अच्छी बात है आज के समय में हमारे सभी युवा साथियों को भी एक सीख मिलती है कई बार हम लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन वाली जिंदगी में गरीबी के अभाव में हम लोग नौकरी जल्दी शुरू कर देते हैं दसवीं या बारहवीं होने के बाद नौकरी कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई रह जाती है काम करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं ये आपसे मोटिवेशन मिला हमें आइए आगे बढ़ते हैं काफ़ी अच्छी बातें हो रही भगवान सिंह जी हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि आपके माता पिता के कुछ बातें बताइए वो क्या करते थे कहाँ रहते थे उनका कैसा जीवन था मेरे माता पिता देहरादून में ही रहते थे हमारी छोटी सी खेती हुआ करती थी परिवार बड़ा था खेती छोटी थी नौकरी के अलावा कोई साधन नहीं था तो हम खेती के अलावा नौकरी करने लगे मेरे मा पिताजी पहले बिजनेस क्या करते थे किस टाइप का बिजनेस था वो यहाँ मिलिट्री छावनी थी वहाँ अफसर मैथ्स होता है उसमें वो कांटेक्ट लिए हुए थे और वो उन्होंने 1944 से लेकर उन्नीस तक कांटेक्ट रखा उसी बीच में मैं भी उनके साथ थोड़ा थोड़ा मदद कर दिया करता था अच्छा अच्छा उस समय परिवार में कौन कौन थे आपके साथ में परिवार में हमारे परिवार में मैं मेरे दो छोटे भाई एक बहन माता पिता दादी अच्छा दादी भी थी दादी के बारे में कुछ बताइए आप उस समय पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे वो खान पान के विषय में दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते थे अच्छा अच्छा हाँ वो स्वयं चौका चूल्हा अपने आप करते थे भले ही माताजी काम कर सकती थी वो बना सकती थी, लेकिन नहीं उनके हाथ का खाना खाने में बहुत आनंद आता था <laughs> और वो कभी कभी घरेलू सब्जियां अपने आप चारों तरफ तो अच्छा, चार। <laughs> से जमा करके लाके बनाया करते थे अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने दादी माँ के बारे में और देखा गया है कि पुराने ज़माने के लोग जो है किचन जो है वो अपने हाथ में ही रखते थे भले बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद भी वो विशेष रूप से सब्जी बनाना या खाना बनाने का कार्य वो खुद संभाल लेती थी, थी बाकी सब चीज़ें जो है उनको लेकर देना पड़ता था लेकिन फिर भी वो अपना काम जरूर करते थे, थे। जिसकी वजह से वो हेल्दी वेल्दी भी रहते थे और काफ़ी लंबा समय तक भी बिना बीमारी के वो जीत जाते रहते थे।, थे लेकिन आज के समय में बिल्कुल चीज़ें जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है और ज़्यादा एज होने पर हम लोग काम बंद कर देते हैं और अलग अलग बीमारियों से जूझते रहते हैं दवाइयाँ खाते रहते हैं तो ये एक डिफरेंस देखा गया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आपके जैसे कि आपने कहा स्कूलिंग वगैरह आपने किया उसके बाद आप जल्दी जो है आर्मी में भर्ती हो गए तो उस समय जो आप जहाँ पर देहरादून में रहते थे वहाँ का जो सिचुएशन है स्कूलिंग का या पढ़ाई का जो स्तर है उस समय जब आप 60-70 साल पहले की बात और अभी क्या डिफरेंस है और आपके समय में किस तरह की पढ़ाई होती थी पढ़ाई के मामले में देहरादून बहुत ऊंचा स्तर रखता था मैंने शुरुआत में पढ़ाई गोरखा मिल्ट्री स्कूल देहरादून कैंट कैंट एरे में किया था दसवीं तक उसके बाद हमारे देहरादून में ग्रेजुएशन के लिए केवल एक ही कॉलेज हुआ करता था डी अच्छा। कॉलेज और उस कॉलेज के ही लोग देहरादून से आईएएस आईपीएस एस आई बन करके निकले अच्छा <laughs> पढ़ाई करने के बाद वो देहरादून में वैसे तो और बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं लेकिन सामान्य जन के लिए वो संभव नहीं है नहीं वैसे वहाँ दून स्कूल है राष्ट्रीय आर्मी एकेडमी है आरआईएमसी और कमीशन होने के बाद लोगों को पूरे देहरा हिंदुस्तान में जो आर्मी के अधिकारी होते हैं उसके लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए देहरादून में ही है अच्छा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आप देहरादून की एजुकेशन फील्ड के बारे में बातें हो रही हैं और वहाँ से आपने पढ़ाई किया है और तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग देहरादून एक टूरिज़्म प्लेस भी हैं घूमने के लिए भी लोग जाते हैं उस विषय में आगे हम लोग बात करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रिडमोट वन नाइन्टी पॉइंट फोर फैम सुनते रहोराते रहो कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछता न पड़े न फिर पछताना करो ऐसे भाई तुम फिर ना। फिर ना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े न फिर पछताना पढ़े न फिर पछताना कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े न फिर पछताना पढ़े न फिर पछताना एक दिन तो धर्म राज को पढ़ेगा मुख दिखलाना पढ़ेगा मुख दिखलाना एक दिन तो धर्म राज को पड़ेगा मुख दिखलाना पड़ेगा मुख दिखलाना कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े ना फिर पछताना पड़े ना फिर पछताना कर्म करो ऐसे कर्म करो कर्म करो से कर्म करो मन में और के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ आँखों से कभी बुरा न देखो पड़े जो आँख झुकाना पड़े जो आँख झुकाना आँखों से कभी बुरा न देखो पढ़े जो आँख झुकाना पड़े जो आँख झुकाना कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना पड़े न फिर पछताना कर्म करो दुख देने वाले बोल न बोलो अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम बोलो कानों से कभी सुनो न ऐसा पड़े जो कान कटाना पड़े जो कान कटाना कानों से कभी सुनो न ऐसा पड़े जो कान कटाना चुकान कटाना कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े ना फिर पछताना पड़े ना फिर पछताना कर्म करो ऐसे कर्म करो ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ धर्म राज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ ऐसा हो ना खाता अपना पड़े जो वहाँ पछताना पछताना ऐसा हो न खाता अपना पढ़े तो वहाँ पछताना पढ़े तो वहाँ पछताना कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े फिर पछताना पढ़े न फिर पछताना एक दिन तो धर्म राज को पढ़े कमुख दिखलाना पढ़े का मुख दिखलाना कर्म करो ऐसे कर्म करो कर्म कर... नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें होगी भगवान सिंह जी हमारे साथ हैं जो आर्मी और पुलिस में अपनी सेवा दे चुके हैं और अभी हमारे साथ हैं 77 सेवन साल उनका उम्र है फिर भी हेल्दी वेल्दी हैं और जैसे कि उन्होंने बताया देहरादून में उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद फिर आर्मी में भर्ती हुए और आर्मी में भर्ती होने के बाद छः साल के बाद शायद उनको वापस आना पड़ा उनकी माता की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण और फिर आने के बाद काफ़ी चीज़ें जो हैं उन्होंने यहाँ पर सीखी तो मैं चाहूँगा कि आप पुलिस में कैसे बढ़ती हुए और फिर किस तरह से आपका ये इस तरफ आना हुआ उसके बारे में बताइए मेरा शुरुआत से ही एम था कि मैं क्लास वन गजटेड अफसर बन करके जीऊँ हु. तो मैं आर्मी में इसी गया था कि उस समय मैट्रिक पास लोगों को कमीशन का प्रावधान था और वहाँ कमीसन मिल सकता था लेकिन बासठ और पैंसठ की लड़ाई के बाद माताजी की तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वापस आया फिर मैंने हाई स्कूल पास होने के बाद इंटर पास किया उसके बाद इंटर पास करने के बाद मुझे मौका मिला और ऑडिटर की जगह खाली थी इंडियन एयरफोर्स के अकाउंट्स ऑफिस में अच्छा सी डी एयरफोर्स अकाउंट्स वहाँ मुझे ऑडिटर की पोस्ट पे भर्ती होने का मौका मिला मैं वहाँ ऑडिटर बन गया उसके बाद मैंने वहाँ से परमिशन ली और फर्दर पढ़ाई शुरू की अच्छा हो पढ़ाई करने के लिए मुझे सुबह घर से सुबह जल्दी निकलना पड़ता था मैं सुबह सात बजे घर से खाना लेकर के निकल जाता था नहीं, नहीं। दो ढाई घंटे कॉलेज करके और वापस पर ऑफिस में आता था अच्छा इस तरह से मैंने पढ़ाई बीए की और फिर एमए ज्योग्राफी जोग्राफ़ी की। ओ इस दोनों पढ़ाई होने के बाद मुझे कंपटीशन में बैठने का मौका मिला अच्छा अच्छा और मैं हिंदुस्तान की वो जो कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है उस कंपटीशन में सेलेक्ट हुआ एग्जामिनेशन पास करने के बाद और कस्टम अफसर बन गया ओके ओके लेकिन कस्टम अफसर बनने के बाद मुझे वहाँ एक चीज़ अच्छी नहीं लगी इस कारण मैं पुलिस में जाना चाह रहा था अच्छा अच्छा हुआ ये कि कस्टम डिपार्टमेंट में कोई भी काम कराने के लिए पैसा देना पड़ता और वो मैं लेता नहीं था हुँ, हुँ, हुँ. तो मेरे ऑफिस के लोग मुझे बुद्धू गा करते थे फिर <laughs> एक बार सीबीआई ने हमारे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन में अधिकारी को वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा <laughs> तो हम चार लोग कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से वहाँ चले गए अच्छा, अच्छा। और हमारा वहाँ फिर रेगुलर रेगुलर यूपीएससी से एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने वहाँ हमारे को अपॉइंट किया शुरुआत में मैं सीबीआई में बॉम्बे में ट्रांसफ़र था चौदह साल मैं, में बॉम्बे में नौकरी किया अच्छा एज ए सी बी फिर उसके बाद मैं देहरादून पोस्टिंग हो गया देहरादून पाँच साल रहने के बाद फिर मेरा प्रमोशन हो गया और मैं दिल्ली चला गया दिल्ली में मुझे एक अधिकारी बहुत अच्छे मिले जिनका नाम अखबार में भी आता है डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह वो कानून के भी माहिर हैं तो उन्होंने मुझे पहले ये कहा था कि आप यहाँ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग खोल रहे हैं हम लोग उसको सेटअप करिए तो मैंने वहाँ हमारे दो ब्रांच एक्नॉमिक ऑफेंस विंग के खोल दिए वो कंप्लीट होने के बाद मुझे कहा गया कि आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए आपको इंटेलिजेंस विंग में डाल दिया जाता है और मैं हमारे सीबीआई के बीच में एक स्पेशल यूनिट बोल के नाम है उसमें डाल दिया गया और वहाँ से फिर हम पूरे भारत के जितने भी सीनियर ग्रेजुएट ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर देखभाल करने का काम करते हैं अच्छा, अच्छा। उनके प्रमोशन के लिए उनके मेडल्स के लिए हुँ, हुँ। उनके अपॉइंटमेंट के लिए ये वेरिफिकेशन का काम हम लोगों को दिया जाता था अच्छा अच्छा <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और आइए आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगा कि जैसे कि कस्टम है या कहीं भी है जॉब करते समय सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको कहाँ पर हुई मुश्किलें कहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत कस्टम सैंड सेंट्रल एक्साइज में आई क्योंकि वहाँ हर काम के लिए लोग पैसे की वो करते थे और गलत काम कराने के लिए बाध्य करते थे जो मुझे पसंद नहीं था मेरे वक्त में ऐसा है कि मैं पैसा लेना ही नहीं चाहता किसी का इसलिए मैंने सोचा था कि मैं किस तरह से यहाँ से जा। बदल जाऊँ तो मेरे असटेंट कमिश्नर साहब हुआ करते थे उन्होंने मुझे बंबई में ही जितनी तनख्वाह मेरी थी उतनी तनख्वाह के बराबर का ओवर टाइम वाले यूनिट्स में मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पैसे लेने देने की ज़रूरत नहीं है हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वहाँ पर भी वो चोरी किया करते थे और मैं चोरी किए वो को पकड़ता था <laughs> तो वो रिपोर्ट करते थे कि ये ओवरटाइम देने के बाद भी ये तंग करते हैं क्योंकि सरकार का जो टैक्स आना चाहिए वो टैक्स चोरी करने का काम कर, कर वहाँ पे भी करते थे इसलिए मैंने पसंद ही नहीं किया मैंने कहा मेरे को ये पैसा नहीं चाहिए हालाँकि <laughs> मैं ओवर किया करता था और उसका मुझे हक था पैसा लेने का <laughs> लेकिन फिर भी मैं उसको नहीं पसंद करता था चलिए ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं और जिसमें हमें जो है अपनी अंतर आत्मा को भी सुनना होता है जो आपने किया और उस अंतरात्मा की आवाज़ के जरिए आपने अपना काम जारी रखा और बाद में आपकी आवाज़ को जो है तवज्जो मिली और आपका जो है ट्रांसफर भी हुआ दूसरी जगह आर्मी में जो आपने समय बिताया उस समय कुछ की कुछ यादें हमें ताज़ा कराई उन्नीस सौ की लड़ाई के बारे में मैं अगर बताना चाहूँगा तो वहाँ हम लोगों को पूर्व के बॉर्डर में भेज दिया गया था और उस समय केवल में सिपाही था बॉर्डर में हम लोगों को ऐसे जगह भेजा था जहाँ ये रोड नहीं था अच्छा बाई एयर हम लोगों को आगे भेज दिया गया और वहाँ हथियार भी सब बाई एयरिया है लेकिन हम लोग मुश्किल से तीन या चार महीने वहाँ रहे होंगे कि ये बासठ की लड़ाई हो गई और लड़ाई में पीछे से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था इसलिए हम लोगों को कहा गया कि आप लोग पीछे हट जाएँ और हम लोग वहाँ से हथियार तो हमारे सब उसमें ले लिए गए हवाई जहाज़ में और हम लोगों का पैदल आप लोग निकल पीछे आइए इस तरह से जब हम वापस आ रहे थे तो हम लोग कई जगह चाइना के एमबस में आते रहे उस समय की जो परिस्थिति थी उसके मुताबिक हम लोगों को टेरिन का कुछ भी पता नहीं था और पता ना होने के कारण बहुत लोग बिछड़ गए रास्ता भूल गए अच्छा। और कुछ लोग जो है बर्फ़ की तरफ चले गए कुछ जो लोग बर्फ की तरफ से गए थे वो लोग तो बर्फ़ में ही सब गल गए उनको तो रास्ता ही पता ही नहीं लगा और वो कम से कम वो दो ढाई सौ लोग थे जो बर्फ़ में गल गए हम लोग पीछे के रास्ते से बग़ैर बर्फ़ वाले रास्ते से आए थे तो उसमें भी बहुत लोग बीमार होकर के वहीं गिर गए मुश्किल से पच्चीस तीस लोग हम लोग वापस आए कितने तो लोगों की टोली थी आपसे तो अभी कम से कम थी पाँच सौ लोगों की सर्दी के कारण और रास्ते भर में कोई खाने पीने की व्यवस्था न होने के कारण सब लोग बीमार होकर के रास्ते रास्ते में छुट गए चल नहीं पाए कि पहाड़ों में तो ऊपर बहुत ऊपर चढ़ना फिर नीचे उतरना ऐसा हुआ करता था और उसमें हर किसी के बस की बात नहीं थी नहीं। तो बहुत कम लोग वापस पहुंच पाए चलिए आगे बढ़ते हैं और जब देश की बात हो रही सैनिकों की बात हो रही तो एक देशभक्ति गीत जरूर सुना जाए आप सुनाए हैं रिगमोथ वन नाइनटी सुनते रहो नमस्कर रहो सभी okay. तो नमस्ते दोस्तों मैं और आप आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और भगवान सिंह जी हमारे साथ है जो 77 रनिंग है काफी अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है जो अलग अलग फील्ड में उन्होंने काम किया आर्मी पुलिस और फिर कस्टम फिर क्लर्क का काम भी उन्होंने किया कई जगह पर तो इस तरह से उनके पास मल्टी जो टैलेंट है जो आपका वो एक एक्सपीरियंस उनके पास है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि ये जो अपना टूरिज्म की अगर बात करें आप पूरे भारत में भारत में आपका कहाँ कहाँ पर जॉब के वजह से या घूमने की वजह से आप कौन कौन सी जगह पर गए और उस, उसके बारे में कुछ बातें बताइए मैं देहरादून के अलावा दिल्ली बॉम्बे कैलकटा मद्रास देश के जितने बड़े शहर हैं सब शहरों में मैं घुमाऊं और ये केवल सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से मुझे भेजा जाता था इसके अलावा हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्प्लाइज को चार साल में एक बार ऑल इंडिया टूर का मौका मिलता है तो उसमें हमको जब जब मौका मिला तो हम मैं धार्मिक स्थान जितने उसमें घूमा करता था अच्छा तो मैं रामेश्वरम आ, कन्याकुमारी इधर क्या कहते हैं गुजरात में सोमनाथ इन स्थानों में जाया करता था और ये करीब हिंदुस्तान के जितने बड़े शहर हैं सभी शहरों को केवल मैं इस तरफ नहीं जा पाया हूँ क्या कहते हैं इस, इस तन, हाँ ईस्टर्न जो घाट है हाँ, हाँ, इस तरफ उड़ीसा वगैरह इस तरफ नहीं जा पाया बाकी सभी जगह मैं घूम पाया हूँ हाँ, अच्छा हाँ, सबसे ज़्यादा जो है हाँ, आपका हाँ कौन सी जगह आपको बहुत अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी मुझे तो भारत में जितने भी घूमने के स्थान हैं जो टूरिस्ट प्लेस हैं उसमें धार्मिक टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो बहुत अच्छे लगे और उसमें भी जो पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे कौन कौन से उसमें जैसे सोमनाथ का मंदिर है पुराना मंदिर और नया मंदिर उसका पीछे का हिस्सा जो है वो जैसे हम लोग इसमें आगरा में देखते हैं ना किला आगरा का ताजमहल उसी तरह से पीछे का बैकग्राउंड उसका भी वैसे ही है इसके अलावा कन्याकुमारी में बहुत दूर तक नीला दिखाई देता है समुद्र उसके अलावा ये जो है समुद्र ये रामेश्वरम है, जो हैं वहाँ जो समुद्र है चारों तरफ तो बहुत दूर दूर तक जो समुद्र है वो तो उछाल मारता है लेकिन रामेश्वरम में जो है पानी बिल्कुल समतल कुछ नहीं आवाज़ नहीं तो ये चीज़ें देखने के बाद थोड़ा मन को लगने लगा कि कुदरत में कुछ कारनामे तो हैं इस तरह से मुझे धार्मिक स्थान देखने का ज़्यादा वो लगता था खुशी <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया धार्मिक स्थलों का आपने भ्रमण किया और सबसे ज़्यादा भारत में जो धार्मिक स्थल है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा जिसके वजह से आप खुश हैं तो चलिए काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं भगवान सिंह जी से और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया किस तरह से वो धार्मिक प्लेस में गए और सबसे ज़्यादा उनको धार्मिक स्थल है वो उन्हें काफ़ी पसंद आता था और जिसकी वजह से वो हर बार उन चीज़ों को देखना भी पसंद करते थे एक और बात मैं पूछना चाहूँगा भगवान सिंह जी आपसे कि जैसे हम लोग अपने जीवन में आपका पूरे भारत में अलग अलग जगह जो है अलग अलग स्टेट में जाना हुआ काम के सिलसिले में और हर व्यक्ति से आपका बहुत छोटे से बड़े लेवल के लोगों से आपका मिलना हुआ है तो मैं चाहूँगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके व्यक्तित्व से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे मुझे शुरुआत में तो बम्बई में डी साहब हुआ करते थे एक भावे साहब हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में शांत स्वभाव वाले लोगों में एक भावे साहब हुआ करते थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे और उनके व्यक्तित्व से मुझे शिक्षा मिली और मैंने शांत रहने का काम जो है वहाँ उनसे सीखा इसके साथ साथ मुझे जब मैं दिल्ली में चला आया तो वहाँ डायरेक्टर जोगिंदर सिंह जी जो हैं वो मिले जिन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट काम करना सिखाया और कैसे नए यूनिट को इस्टेब्लिश करना उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसे काम करते हैं इस बारे में मुझे उन उन्होंने ही मौका दिया और मैं उनके कारण ही सीख पाया और मुझे एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर इसीलिए लिए वहाँ रखा गया बाकी वैसे तो जीवन में सब कुछ एक साथ मिल नहीं पाता लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं नौकरी करते करते भक्ति करता रहा मुझे जितने भी पवित्र स्थान हैं उसमें जाने का मौका मिलता रहा महाराष्ट्र में गुजरात में मद्रास में कलकत्ता में जहाँ कहीं भी मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जाता था वहाँ की पवित्र तीर्थ स्थानों में घूमने का मौका मुझे मिल जाता अच्छा इन तीर्थ स्थलों में सबसे ज़्यादा किस देवता से या फिर किस लॉर्ड से आपका प्रभावित रहे मैं शुरुआत से ही शंकर भगवान के शिव का उपासक रहा हूँ और मुझे मेरे घर के लोग भी बहुत पुरातन समय से शिव के मानने वाले हैं इसलिए मुझे शिव शंकर भगवान जो हैं वो अच्छे लगते हैं और जहाँ जहाँ ऐसे मंदिर हैं उन मंदिरों में मैं घूमने जला ही जाता हूँ जब कभी मौका भी नहीं <laughs> कौन सा एक भजन जो आपको बहुत पसंद आता है उसके बारे में बताइए भजन तो बहुत हैं शंकर भगवान के भजन अच्छे लगते हैं मुझे शंकर तेरी जेटा से बहती है गंगाधारा ये मुझे अच्छा लगता है लेकिन वो वास्तविकता में क्या है ये तो पता नहीं है लेकिन मुझे वो भजन से अच्छा लगता है <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में शिव के वक्त बहुत है जैसे कि आपने भी बताया पुरातन समय से यानी परंपरा से आपके यहाँ शिव की पूजा होती रही और आप भी शिव के ही उपासक बने रहे और एक बात मैं पूछना चाहूंगा हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं खुशी के गम के और आपके जीवन में जो खुशी के पल हैं वो कब कब रहे और बहुत ज्यादा खुशी आपको कौन कौन से समय पर हुई हमारे जीवन में खुशी के पल तो हर बार आते हैं जब जब हमें अपनी ज़िम्मेदारी जो हमें मिली हुई है वो पूरी होती है और वो ठीक तरीके से पूरा कर पाते हैं तो खुशी का पल उस समय महसूस करता हूं मैं मैंने माँ की सेवा पिता की सेवा जो करनी चाहिए थी वो मैंने जन्म से ही सीखा था और वो किया तो मुझे जब जब ऐसा सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं उसको ही खुशी का पल महसूस करता हूँ <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जैसे आपने अलग अलग जगह पे आपकी जो है एक अनुभव आपका है आर्मी पुलिस कस्टम और फिर जो है इंटेलिजेंस में आपने काम किया तो अलग अलग जगह पे जो है वहाँ का जो क्या कहते हैं दिनचर्या या फिर वहाँ की जो काम करने की पद्धति है वो शायद अलग अलग थी तो थोड़ा सा बताइए मेरा स्वभाव जो है वो घुल मिलने का है तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो वहाँ घुल मिल जाता हूँ <laughs> और घुल मिल जाने के कारण मुझे किसी भी जगह पे कोई परेशानी नहीं आई <laughs> दूसरा आ, मैं दूसरे की मदद करने में हर समय तैयार रहता हूँ इसलिए मुझे जहाँ के भी भेजा गया ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कोई ऐसा कठिन तकलीफ वाली जगह तो मिली ही नहीं और जहाँ मिली वहाँ अच्छे लोग मिले और वो अच्छे लोगों ने मुझे रास्ता बता दिया मैं आराम से सब काम कर चुका <laughs> कोई तकलीफ ही नहीं हुई नहीं। साथ ही मेरा स्वभाव अच्छा होगा तो सामने वाला का स्वभाव भी अच्छा बन जाता है क्योंकि तो काम तो करना ही होता है लेकिन कोई काम रोकर करके करता है और कोई काम हंस करके करता है नौकरी करने के लिए अगर आए हैं तो आपको नौकरी तो करना ही पड़ेगा कोई रो करके करेगा कोई हंस करके के करेगा मैं स्वभाव से ऐसा हूं कि मैं अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनको कहता हूं भाई ये काम आपने आज करना है चाहे एक घंटे में करो चाहे दिन भर में करो आप जितनी जल्दी काम कर पाएंगे उतना आराम आपको मिलेगा तो इस तरीके से वो जल्दी से काम कर लेते थे और काम सरल हो जाता था जहाँ कहीं भी गया हूँ मेरा काम में कोई तकलीफ नहीं हुई बल्कि मैं दूसरों को मदद कर दिया करता था जी जी जी सरल स्वभाव के कारण आपका जो है सभी जगह जो है आपकी अच्छी जोड़ी जम गई और जो भी लोग आपको मिलते थे आप उन्हें मदद करते थे इसीलिए कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आपको आई तो एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिलता है कि हमारे सभी युवा साथी अगर सुन रहे इस कार्यक्रम को तो मैं चाहूँगा कि एक अपना सरल स्वभाव बना लेने से कितने फायदे हमको होते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझना है जितना सरल स्वभाव ही हम लोग रहेंगे उतना ही हमें खुशी मिलती है काफ़ी अच्छी बातें भगवान सिंह जी से हुई और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया अपने जीवन का जो अनुभव है उसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगा कि सरल स्वभाव होने से व्यक्ति हर जगह जो है किसी भी परिस्थिति में किसी भी मुश्किल समय में बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को मैनेज कर पाता है तो आई आगे बढ़ते हुए भगवान सिंह जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई अपने जीवन के कुछ खास अनुभव को शेयर किया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा और जाते जाते हमारे सभी श्रोताओं को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि हमारा स्वभाव जितना सरल होगा विचार उतने ही ऊँचे हो जाएंगे हमें किसी भी परिस्थिति में सम रहना सीखना चाहिए। ओके भगवान सिंह जी बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। धन्यवाद शुक्रिया आपका। <laughs> चलिए दोस्तों आज के इस्लामी जिंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही अगले संडे फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक, तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुरावे जी बनी तेरे दिल से चांदी की दीवार बनी चांदी की दीवार बनी बस्ती, बस्ती बस्ती पर बत, पर बत गाता जाए बनजारा लेकर दिल का एक तारा बस्ती बलती परबत पर बत गाता जाए बनजारा लेकर दिल का एक तारा जैसों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं हम जयों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं जिसने हमको जन्म दिया वो पत्थर है वो पत्थर है भगवान नहीं वो पत्थर है भगवान नहीं बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बनजारा लेकर दिलता एक तारा बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बनजारा लेकर दिलता एक तारा